गोस्वामी स्त्रियों से नहीं मिला करते तो मीराबाई ने कहा कि जाकर जीव से पूछाओ कि हमने तो सुन रखा है समझ रखा है मान रखा है कि वृंदावन में एक ही पुरुष भगवान श्री कृष्ण है और सब स्त्री हैं। ये दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया वृंदावन में सो तो जीव गोस्वामी तुरंत अपनी पूजा छोड़ पछोड़ करके निकले आए और मीराबाई से मिले तो असल में विश्व में सब का सब ये भगवान की शक्ति का ही दिलास है वे सबके स्वामी हैं वो थोड़े से ब्याह करते हैं ये कहना तो बहुत कम है संसार में जितनी भी चराचर जीव शक्तियां हैं वो सब की सब भगवान की पत्नी है उनके द्वारा प्रेरित है संचालित है उनकी हैं उनकी स्वामी है उनके संबंध में किसी प्रकार की शंका करने की तो आवश्यकता ही नहीं है अब सत्रादित एक दिन गले में मणि पहन के आ रहा था द्वारका में सो लोगों ने समझा सूर्य भगवान आ रहे हैं श्री कृष्ण ने कहा नहीं ये सूर्य का सखा और भक्त सत्राजित सूर्य की दी हुई मणि पहन के आ रहा है अब महाराज आठ बार सोना रोज उस मणि में से निकलता था सत्राजित पूजा करता था सो श्री कृष्ण भगवान ने उसको बुलवा के भरी सभा में ये बात कही कि देखो सत्राजित इतनी बड़ी संपदा ऐसा मणि किसी को व्यक्तिगत रूप से अपने घर में नहीं रखना चाहिए इसमें बहुत खतरा रहता है इसको तो राज में खजाने में डाल देना चाहिए कि राष्ट्रीय शक्ति होकर के राष्ट्रीय संपदा हो कर के रहे सार्वजनिक लेकिन सत्रा जितने उनकी बात नहीं माने नहीं माने तो श्री कृष्ण चुप हो गए अब एक दिन उसका जो भाई था प्रसें वो मणि पहन करके गया शिकार खेलने के लिए वो मणि तो बड़ा पवित्र महाराज और घोड़े पर चढ़ा बन में गया शिकार खेलने के लिए अपवित्र काम सो तो वहां सिंह ने घोड़े को भी मार दिया और प्रसायन को भी मार दिया अब जाम भगवान ने देखा महाराज तो सिंह को मार करके वो मणि अपने हाथ में कर लिया अब जब जाम अपने गुहा में चले गए और प्रसैन नहीं लौटा तो द्वारका में खाना फूसी होने लगी कि श्री कृष्ण को मणि चाहिए थी उन्होंने प्रसैन को मार करके मणि छीन लिया होगा ये धन ऐसी चीज है महाराज कि ये भगवान को भी कलंकित करने में कलंक लगाने में चूकती नहीं है ये तो संपदा जो धन की है ये ऐसी चीज है अब श्री कृष्ण ने कहा कि हम तो इस कलंक का मार्जन करेंगे असल में कलंक का तो क्या मार्जन करना था उनको तो ब्याह करने का शौक जान की बेटी से भी विवाह करना था जान तो ब्रह्मा के रूप है अवतार है उनकी वो जान शक्ति अब नारायण मणि ढूंढते हुए श्री कृष्ण सुराग लगा के पहुँच गए जान भगवान के बिल में जब मणि लेने लगे तो जो वहाँ धाई थी बालक की हैं वो चिल्ला पड़ी ए जान और जान भगवान आ गए और सताइस दिन तक महाराज बड़ा भयंकर युद्ध हुआ द्वारका के लोगों को श्री कृष्ण ने बाहर बैठा दिया था कि बारह दिन तक हमारी प्रतीक्षा करना जब श्री कृष्ण नहीं निकले तो लौट गये और वहाँ तो ये हुआ की श्री कृष्ण लौट के नहीं आये क्या हुआ लोग बड़े दुखी हुए हैं और सत्रा को तो गाली देने लगे सताने लगे नारायण और वसुदेव देवकी ने एक दुर्गा की आराधना दुर्गा देवी की आराधना बैठाई और वहाँ पाठ होने लगा मंत्र का जप होने लगा सो सताइस दिन तक युद्ध करने के बाद श्री कृष्ण ने ऐसा घूसा मारा कि जामवान का जो अंजर पंजर था वो ढीला हो गया अब उन्होंने कहा मैं पहचान गया आप तो मेरे स्वामी राम हैं त्रेता युग में उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे मिलूंगा ऐसे ऐसे सो उन्होंने वो मणि अपनी पुत्री जामबी को दहेज में दे दिया और श्री कृष्ण के साथ विवाह कर दिया और वे मंदिर में ही जहाँ दुर्गा देवी की आराधना हो रही थी वहीं देवी में से ही वो देवा निकल आए और जामबी और श्री कृष्ण बिल्कुल गांठ बंधी हुई और सिर पर मोर बंधा हुआ जामबती के गले में मंगलसूत्र देख करके आनंद हो गया ये बात आप ध्यान में रखना कि देवी की आराधना करने पर ही गोपियों को श्री कृष्ण ने बरदान दिया था और देवी की आराधना रासलीला के बाद में भी की गई और भी हम प्रसंग सुनाएंगे नारायण और देवी की कृपा से ही देवी तो देव की मैया से प्रकट ही हुई थी और श्री कृष्ण ने बरदान दिया था तो देवी की कोई उपेक्षा श्रीमद भागवत में हो ऐसा नहीं है बल्कि श्री कृष्ण के जितने मंत्र हैं उनकी अधिष्ठात्री देवता दुर्गा ही है ये जो क्लीम ह्रीम श्रीम आदि बीज पढ़ते हैं वो सब देवी के ही मंत्र होते हैं चाहे श्री कृष्ण के मंत्र में लगाओ चाहे अलग से करो देवी अधिष्ठात्री देवता है अब तो महाराज बड़ा आनंद हुआ आ, और द्वारका में आकर श्री कृष्ण ने सत्राजित को बुलाया और बुलाके सभा में मणि कैसे मिली ये कथा सुना करके उसको मणि दे दी अब सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ कि मेरी वजह से श्री कृष्ण को कलंक लगा अब उसने सत्यभामा की सगाई तो किसी दूसरे के साथ कर रखी थी लेकिन वो सगाई तोड़ करके सत्य भामा का विवाह श्री कृष्ण को कर दिया और वो मणि फिर दहेज में कृष्ण को दे दी अब मणि के महाराज कई दावेदार हो गए बलराम जी कहते थे कि पहले मणि हमको दी थी तो अभी हमको क्यों नहीं दी और रुक्मिणी कहती थी मैं ज्येष्ठ हूँ सबसे श्रेष्ठ मुझे मिलना चाहिए सत्य कहती थी मेरे पिता की तो वही है और नारायण क्या नाम है जाम कहती थी कि मुझे दहेज में मिली है मणि के बहुत दावेदार हो गए सो श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि बाबा ये मणि तुम अपने घर में रखो हम अपने पास नहीं रखेंगे हाँ ये जरूर है कि अब मणि तुमने दहेज में दे दी है तो इससे जो आठ भार सोना रोज निकलता है वो हमारे पास भेज दिया करो व्यय तू व्यय तो फल भागना पूजा पाठ इसका तुम करना चंदन अक्षत अच्छा लगाना रक्षा पहरा की व्यवस्था तुम करना और इससे जो फल निकले वो हमारे पाल ड दे देना और श्री कृष्ण तो बड़े चतुर महाराज लेकिन हुआ ये कि सत्य भामा का विवाह न होने से लोग सत्रा जीत के जो हैं वो दुश्मन हो गए सो सत्यवा ने जा करके सत्यादित्य को रात में सोते समय मार दिया मणि ले ली अब मणि जब लेके आया तो उधर श्री कृष्ण तो इंद्रप्रस्थ में सत्यभामा ने जाकर उनको बुलाया और आने पर जब उन्होंने सत्य धनवा की खोज पूछ की तो मणि उसने अक्रूर के पास डाल दी और स्वयं भगा सुष्ण और बलराम दोनों ने पीछा किया और मिथिला में जा करके बड़ी दूर कहां द्वारका कहां मिथिला वहां जा करके सत को मारा मनी तो उसके पास मिली नहीं सो ये बात बलराम जी को नारायण जरा शक्त में डाल दिया स्वयं बलराम जी महाराज शेष भगवान की शक्ति लेकिन धन ऐसी वस्तु है कि उसके लिए श्री कृष्ण पर भी उनके मन में शंका हो गई, ये धन जो है ये श्री कृष्ण ने स्वयं किया कि कहा है किंतु किन्तु माँ मग्य न प्रत्यति मणिम प्रति ये धन महाराज महामाया की शक्ति है बाप बेटे में शंका पति पत्नी में शंका भाई भाई में शंका मित्र मित्र में शंका ये धन जो है ये हृदय को खराब कर देता है जब किसी के प्रति शंका हो जाती है बलराम जी तो वहीं से चले गए आ, मिथिला में कि हमारे ये मित्र हैं हम यहाँ रहेंगे और वहाँ महाराज ऐसा हुआ कि दुर्योधन ने आकर के बलराम जी से गदा की शिक्षा प्राप्त की जो श्री कृष्ण का बड़ा विरोधी था ए, उसको उन्होंने गदा युद्ध की शिक्षा दी नारायण श्री कृष्ण लौट के आए द्वारका में अब ए, अक्रूर ने जो सुना सो वो तो मणि लेकर के वहां से द्वारका से भाग गए अब ए, ए, कुछ लोग कहते हैं कि मणि जाने से द्वारका में कुछ आदर्षण आदि हुआ लेकिन वो बात तो बिल्कुल गलत थी श्री कृष्ण ने अक्रूर को ढूंढवाया बुलाया और उनकी बड़ी बड़ी खुशावत करके भरी सभा में मणि निकलवा लिया और लोगों ने देखा कि मणि तो श्री कृष्ण के पास नहीं है अक्रूर के पास है अब श्री कृष्ण ने सोचा कि जब हम मणि इनसे ले लेंगे तो फिर घर में वही झगड़ा बन मचेगा रुक्मणी सत्यभामा भामा जाम नारायण बलराम फिर इसका हम क्या करेंगे सो बोले कि अक्रूर जी अब ये मणि ही रखो असल में जो अपना बहुत प्रेमी होता है भक्त होता है मित्र होता है उसी के द्वारा अपना गुप्त काम करवाना ठीक रहता है तो घर में झगड़ा न हो इस कारण से अक्रूर के मन में महाराज मणि रखने की इच्छा भगवान ने ही उत्पन्न की क्योंकि भक्त के मन में कोई इच्छा होती है तो वो भी भगवान की दी हुई होती है अब अक्रूर ने वो मणि रख ली और इधर झगड़ा मिट गया अब नारायण एक दिन अर्जुन के साथ भगवान विचरण कर रहे थे जमुना जी के तट पर सुख कालिंदी जी वहां तपस्या कर रही थी ए, उनको घर में ले आए उनसे विवाह कर लिया इसी प्रकार ए, उन्होंने सत्या भद्रा मित्र बिना किसी को का अपहरण करके लिया किसी के माता पिता ने अर्पित कर दिया और सत्यानाग नीति को जो अयोध्या की लड़की थी उसको तो सात बैलों से नाथ करके हो विवाह किया और लक्ष्मणा के लिए तो मत् से बेद किया था उन्होंने जिसकी परछाई केवल दिखाई पड़ती थी और मालूम नहीं पड़ता था कि लक्ष्य कहाँ है इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सात कटरानियों के साथ विवाह किया नारायण उन्हीं दिनों में क्या हुआ कि एक भवान सुर वो पृथ्वी का ही भौतिकता समझो हो आ, जैसे भौतिकवादी लोग होते हैं पृथ्वी का पुत्र भव था अब उसने संकल्प कर रखा था कि एक लाख कन्या जब हमारे घर में अंतपुर में इकट्ठी हो जायेगी तो सबके साथ हम एक साथ शादी करेंगे अब असुरों का महाराज संकल्प उसको कौन रोक सकता है सो इकट्ठा करते करते उसके पास सोलह हजार इकट्ठी हो गई थी अपने अंतरपुर में रखता था और यह इतना प्रबल था महाराज कि इंद्र का तो छत्र ही मार पीट के छीन लिया उन्होंने और उनकी माता अदिति के कुंडल का अपहरण कर लिया अब अदिति इंद्र ने आकर के श्री कृष्ण ऐसी निवेदन किया तो मालूम हुआ कि श्री कृष्ण ने भूमि देवी को ये बरदान दे रखा है कि जब वो प्रार्थना करेंगे तभी उनके पुत्र को मारेंगे सो भूमि देवी तो थी वहाँ महल में और इधर भूमि ही रूप सत्य जी जो है वो श्री कृष्ण के साथ रहती थी सो गरुड़ पर चढ़ करके सत्य के साथ भगवान वहाँ गए और बड़ी बड़ी खाइयों और चहार दीवार वहाँ महाराज जल की खाई थी और चार दीवार थी और अग्नि और वायु के भी आवरण थे पर्दे थे सबको तोड़ताड़ करके श्री कृष्ण ने पहले तो मूर जो काम नाम का दैत्य था आ, उसको हो मारा और उसके बाद उसके पांच मंत्रियों को मार दिया और अंत में भवा सुर को मार करके और नारायण जब भगवान निश्चिंत हुए तो उसकी जो माता थी नारायण पृथ्वी वो अपने पवित्र को लेकर के श्री कृष्ण के पास आई और उसने कहा कि प्रभु आप आपको दुनिया में पहचानता क्यों है कौन है आप ही हमारे सच्चे स्वामी हैं और ये जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये पंचभूत हैं ये तो सब के सब आपके शरीर में कल्पित हैं और उसके पवित्र को पृथ्वी के पवित्र को उन्होंने राजा बना दिया और वो जो सोलह हजार कन्याए थी महाराज आप ये समझो कि वो पराये घर में रही हुई थी अपहृत थी और दूसरों के घर में रही हुई थी अब न उनको माता पिता लेते और न तो कोई उनसे विवाह करता तो उनका जीवन ही नष्ट हो जाता तो भगवान ने ये क्रांतिकारी कदम उठाया बोले इनका बिल्कुल अपमान नहीं होना चाहिए और समाज में इनकी बराबर स्थिति होनी चाहिए इसलिए उन्होंने सबको पाल की पर और बड़े बड़े दहेज के साथ और हाथी घोड़ों के साथ द्वारका में भेज दिया उनके लिए वहाँ सोलह हजार महल बने महाराज और अबो अदिति का जो कुंडल था और इंद्र का छत्र उसको देने के लिए श्री कृष्ण गरुड़ पर चढ़ करके स्वर्ग में गए तो सत्य जी भी साथ साथ गई विष्णु पुराण में तो ये कथा बहुत लंबाई गई है पांच छह अध्यायों में है और पद्म पुराण स्कंद पुराण में भी ये कथा है अब वहाँ जब गए श्री कृष्ण तो देवताओं ने बड़ा स्वागत सत्कार किया श्री कृष्ण का और ये हुआ कि सत्य जी आई हैं तो ये इंद्र के रनिवास में भी चलेंगी शची ने इंद्राणी ने भी उनका स्वागत किया अब वहाँ स्वागत हुआ महाराज परंतु जो दासी थी इंद्राणी की वो पारिजात कल्प के फूल ले आ रही थी सत्यभामा के सत्कार के लिए सो इंद्राणी ने इशारे से मना कर दिया कि ये मानुषी है मनुष्य है मैं देवी हूं इसके लिए कल्प का फूल मत लाओ सो महाराज आप जानते ही है स्त्रियों की नजर कितनी तेज होती है अरे महाराज बस वो तो गजब ढाते हैं वो इशारे को सत्य जी समझ गई लेकिन मुस्कुराती रही बोली नहीं और जो पूजा पत्री हुई उसको स्वीकार किया जब वहाँ से लौटना हुआ गरुड़ पर चढ़ी तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि मैंने सुना है कि यहाँ एक कल्प वृक्ष होता है स्वर्ग में वो मर्तलोक में नहीं होता है तो जब यहाँ आए हैं तो चलो उस वृक्ष को देखते चले हाँ उसका दर्शन तो कर ले महाराज वहाँ जब गरुड़ गए तो सत्य जी गरुड़ पर से उतर गईं और जाके वृक्ष के नीचे बैठ गईं और बोली कि इस वृक्ष को उखाड़ के और में ले चलो हमारे आंगन में लगेगा और नहीं चलोगे तो बस मैं तो मरूंगी इसी के नीचे बैठ के अब महाराज स्त्री का मान आप जानते ही हैं वो तो उठने पर ऐसी जिद आती है जिसकी कोई हद नहीं अब कृष्ण को भी हार माननी पड़ी उसके सामने और वृक्ष को उखाड़ करके गरुड़ पर रख लिया और सत्य भावा जी भी चल बैठे अब वही देवता लोग महाराज जो पहले श्री कृष्ण की विनती करते थे यहाँ बताया है कि ऐश्वर्य को धिक्कार है और धनाढ़ता को धिक्कार है कि जिस भगवान के आश्रय से वो फलते फूलते हैं उसी के साथ लड़ाई करते हैं ये धन मद और ऐश्वर्य मद ये ऐसा नशा है महाराज कि ये शराब से भी बहुत बड़ा होता है और आदमी की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है फिर तो श्री कृष्ण ने सब देवताओं पर विजय प्राप्त की और ला करके वो कल्प वृक्ष सत्य के आंगन में लगा दिया अब महाराज आप जानते भगवान की पत्नी कितनी हो गयी सोलह हजार आठ अब नारायण सबके घर में भगवान एक एक रूप धारण एक साथ ब्याह किया और एक एक रूप धारण करके सबके घर में रहते थे और स्त्रिया नारायण उनको देख करके आसन से उठती थीं अच्छे सिंहासन पर नारायण बैठाती थीं अपने हाथ से उनके पाव धोते उनके बाल सवारते उनको स्नान करते अनेक दास दासी होने पर भी नारायण वे उनकी सेवा करती थी और वो महाराज अपने हाव भाव नारायण और अपने नखरे और अपनी दृष्टि और अपने नारायण चेष्टा से श्री कृष्ण को अपने वश में करने का प्रयास करते लेकिन श्री कृष्ण पर तो उनका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता करण ही नारायण जस सेन्द्रियम ना करणईव नारायण अनेक ना उपाय करने पर भी श्री कृष्ण के मन में कोई विकार नहीं आया उनके इंद्रिय में कोई विकार नहीं आया वो तो शांत निर्विकार जो की त्यों हाँ अपने संकल्प से उन्होंने प्रत्येक स्त्री से दस दस पुत्र और एक एक पुत्र पैदा की श्रीमद भागवत में तो उनके नामों का भी बड़ा विस्तार बड़ा विस्तार है कि किस पत्नी के कितने कौन कौन पुत्र हुए अब आनंद से महाराज रहने लगे उधर क्या हुआ कि प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध और अनिरुद्ध का एक विवाह तो महाराज ऐसा हुआ कि रुक्मी जरा शत्रुता हो गई थी श्री कृष्ण के साथ लेकिन अपने बहन से तो उसका प्रेम था ही सो अपने बहन के बेटे प्रद्युम्न के साथ अपनी बेटी का उसने विवाह कर लिया महाराज ये कहीं कहीं शास्त्रों में मामा की लड़की के साथ विवाह का प्रसंग आता है परंतु धर्मशास्त्र की आज्ञा तो यही है कि माता के गोत्र में महाराज पांच पीढ़ी से कम पर विवाह नहीं करना चाहिए पंचमात सप्तमा दुर्धम मातृत् पितृत तथा पांच पीढ़ी का फर्क तो होना ही चाहिए परंतु अभी तो गुजरात में और दक्षिण देश में और महाराष्ट्र में भी प्रथा प्रचलित है परंतु इससे भी आगे क्या हुआ कि प्रद्युम्न के पुत्र जब अनिरुद्ध हुए तो अनिरुद्ध के साथ भी जो की श्री कृष्ण के पौत्र हुए रुक्मी ने अपनी पौत्री का विवाह कर दिया कि दोनों परिवार में मोह मेल रहे अब उसी विवाह में महाराज बड़े बड़े राजा महाराजा इकट्ठे हुए अब वही बलराम जिन्होंने रुकमी को छुड़ाया था आ, उन लोगों ने कहा आ, कि ये जुआ खेलना तो जानता नहीं है आओ युद्ध में इसको नहीं हरा सकते तो जुआ खेलने में तो हरावे जुआ जो है आ, वो आलसी लोगों का है और लोग की पूर्ति करने के लिए आलसी लोगों के मन में जो उद्योग नहीं करते हैं उद्यम नहीं करते हैं परिश्रम नहीं करते हैं बैठे ठाले अपने घर में पैसा मंगाना चाहते हैं वे लालची लोग जो हैं वो जुआ खेलते हैं और जुआ में नारायण बेईमानी भी करनी पड़ती है वो तो पास का खेल है अब जुए जूए में जीते हैं तो बलराम जी लेकिन वो सब जो चांदाल चौकड़ी इकट्ठी थी वहाँ वो कहती थी नहीं नहीं बलराम जी हार गए और रुकमी जीत गया सो so, अरबों की बाजी वहाँ लगने लगी आकाशवाणी भी हुई कि बलराम जी जीत गए लेकिन रुक्मी नहीं माना नहीं माना तो बलराम जी ने अपना हल मुसल याद करके महाराज वो हल से गला फंसाया और वो मुसल मार मार के कई लोगों को रुक्मी को भी मार दिया कई लोगों को बहुत चोट पहुंचाई और अनिरुद्ध जो हैं वो अपनी विवाहित पत्नी को लेकर के और बड़े बाजेगाजे के साथ द्वारका में लौट आए नारायण इसकी बात कथा है एक नारायण सोनितपुर नाम की नगरी थी और वो हिमालय की तलहटी में थी और वहाँ बाग नाम का एक असुर राजा था वो शंकर जी का बड़ा भक्त था ये बाणासुर कौन था प्रहलाद के विरोचन विरोचन के बलि और बलि के पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ ये बाणासुर था और उधर तो भगवान ने बरदान दे रखा था प्रहलाद को कि अब हम तुम्हारे वंश को मारेंगे नहीं और इधर बाणासुरसुर ने बानाशुर ने जो तपस्या की शंकर जी की आराधना की तो शंकर जी ने भी उसको बरदान दे रखा कहा था कि हम तुम्हारी हमेशा सहायता करेंगे और तुमको कोई मार नहीं सकेगा आ, थोड़े दिनों के बाद बाढ़ा सुर के मन में ये आया कि ये हमारे एक हजार तो हाथ हैं पांच सौ धनुष में एक साथ चला सकता हूँ इतना बल है लेकिन लड़ने के लिए तो कोई है ही नहीं सो एक दिन शंकर जी के पास गया आ, देखो जिससे बर मिलता है नारायण उसी के सामने नारायण जाके उसने आ, अपने बल बीर्ज की महिमा खानी और बोला और कोई लड़ने वाला तो मिलता नहीं आप ही हमारे साथ लड़ लीजिए युद्ध कर लीजिए अब शंकर जी को आया तो गुस्सा सही परंतु बोले की अच्छा लेखिए तो झंडा ले जा और अपने महल पर लगा दे जिस दिन ये ए, लटक जाए गिर जाए उस दिन समझना कि तुमसे लड़ने वाला अब आ गया है अपने नारायण हाथों से ही उसने अपनी दुर्दशा करवाने की सोची सो उसकी एक थी लड़की और उसका नाम था उषा और उसने स्वप्न में देखा अनिरुद्ध को और उनसे समागम हो गया स्वप्न में अब तो वो व्याकुल हो गई कि मैं तो उसी स्वप्न में देखे हुए पुरुष से विवाह करूंगी सो चित्र लेखा ने चित्र बनाए बनाए के दिए और अंत में नारायण अनिरुद्ध का जब तर देखा तब पहचान गई कि यही है फिर आ, वो जोगिनी बन के गई आ, और अनिरुद्ध को रात में महाराज उठाए ले आई क्योंकि वहां जो चक्र रक्षा करता था द्वारका की तो वो साधु ब्राह्मण को नहीं रोकता था वो साधु के बेच में गए और पलंग सहित ही जोग शक्ति से उठाए करके अनिरुद्ध को ले आए अब वो तो कन्या के रनिवास में अनिरुद्ध रहने लगे और नारायण दिन भर हंस खेले बोले पति पत्नी की तरह रहे जब ये समाचार बाण को मिला तो उसने जा करके उनको आक्रमण करके अनिरुद्ध ने युद्ध किया वैसे तो नहीं पकड़े गए परंतु उनकी उसकी बहुत बड़ी सेना बड़े बड़े वीर बारासुर उनको पकड़ करके जेल खाने में रख लिया नारायण अब बहुत दिनों तक अक्रूज रहे वहाँ चार महीने रह गए जेल में नारायण एक दिन नारद जी गए द्वारका में और बोले वहाँ जदुवंशियों से श्री कृष्ण से पूछा कि भाई तुम्हारा वंश तो इतना बड़ा लाखों लाखों पुत्र पवित्र हैं भला कोई रजिस्टर रजिस्टर भी रखते हो तुम तो लोग कोई कोई गिनती होती है कि नहीं गिनती होती है श्री कृष्ण ने पूछा बाबा बताओ बात क्या है तब बात यह है कि तुम्हारे जो पवित्र है अनिरुद्ध वो बड़ा सुर के जेल खाने में हैं और तुम लोगों को पता ही नहीं है बहुत बच्चे होने पर महाराज ऐसा ही हो जाता है उनकी उपेक्षा हो जाती है कौन तो कहा है कुछ पता नहीं आ, सुनते हैं महाराज ये हैदराबाद के जो नवाब साहब है एकदम मोटर पर जा रहे थे सो एक युवती सुंदरी सड़क पर चल रही थी सो उन्होंने मोटर रोकी और उसको कहा कि तुम आओ हमारी मोटर में बैठ जाओ और उससे गप करने लगे महाराज प्रेम की बात करने लगे अब उस लड़की ने बताया कि मैं आपकी पवित्री हूँ आपके लड़के की लड़की हूँ पहचानते नहीं डेढ़ सौ महाराज स्त्रीया उनके हरम में रहे वो कहाँ से अपने पवित्र को पवित्री को पहचाने सो नारायण बहुत अधिक भोग विलास करने पर यही गति होती है अपनी बेटी बेटे का भी ख्याल नहीं अंत में की बाजी वहां लगने लगी आकाशवाणी भी हुई की बलराम जी जीत गए लेकिन रुक्मी नहीं माना नहीं माना तो बलराम जी ने अपना हल वुसल याद करके महाराज वो हल से गला फंसाया और वो मूसल मार मार के कई लोगों को रुक्मी को भी मार दिया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 सहायता करेंगे और तुमको कोई मार नहीं सकेगा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 और अंत में नारायण अनिरुद्ध का जब चित्र देखा तब पहचान गई कि यही है फिर वो जोगिनी बन के गई और अनिरुद्ध को रात में महाराज उठाए ले आई क्योंकि वहां जो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 नारायण अब बहुत दिनों तक अक्रूट रहे वहाँ चार महीने रह गए जेल में नारायण एक दिन नारद दी गए द्वारका में और बोले वहाँ जदुवंशियों से श्री कृष्ण ऐसी पूछा कि भाई तुम्हारा वंश तो इतना बड़ा लाखों लाखों पुत्र पवित्र हैं भला कोई रजिस्टर रजिस्टर भी रखते हो तुम लोग कोई कोई गिनती होती है कि नहीं गिनती होती है श्री कृष्ण ने पूजा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 अब उस लड़की ने बताया कि मैं आपकी पौत्री हूँ आपके लड़के की लड़की हूँ पहचानते ही नहीं डेढ़ सौ महाराज स्त्री उनके हरम में रहे वो कहाँ से अपने पौत्र को पौत्री को पहचाने स्वनारायण बहुत अधिक भोग विलास करने पर यही गति होती है अपनी बेटी बेटे का भी ख्याल नहीं अंत में जदुवंशियों को मालूम हुआ चढ़ाई करी बड़े भारी लड़ाई हुई लड़ाई में शंकर जी स्वयं आए बाणास की ओर से सो उनको तो ऐसा बाण मारा महाराज श्री कृष्ण ने कि वो तो बस अपने हाथ पर जैसे कोई तंबाकू रख के मल रहा हो ऐसे जमाई लें बार बार और उनको कुछ लड़ाई उड़ाई सूझे नहीं और उनका जो दुख ज्वर था उसको भी वैष्णव ज्वर ने नष्ट कर दिया अंत में श्री कृष्ण चक्र से जब बाढ़ की बाह काटने लगे तब शंकर जी ने कहा कि इसको छोड़ो भगवान ने छोड़ दिया और वो उषा को लेकर के अनिरुद्ध नारायण विवाह हुआ और बड़े दहेज वहेज लेकर के वहाँ से द्वारका में लौट आए इस प्रकार महाराज श्री कृष्ण की गृहस्थी जो है वो बढ़ती गई एक दिन सबके सब, सब राजकुमार महाराज राजकुमार क्या जिनकी साठ वर्ष की उम्र वो भी कुमार और जिनकी सत्तर वर्ष की उम्र वो भी कुमार उनको तो कुंवर साहब सब लोग बोलते ही है ये लोग महाराज खेलने के लिए गए ये बात जरूर है कि बड़े बड़े होने पर भी व्यायाम की दृष्टि से खेल कूद सब के सब करते थे वहा उमर की दृष्टि नहीं थी अब हम नारायण क्या हुआ कि उन लोगों को जब प्यास लगी एक कुएं की ओर देखा तो उसमें एक गिरगिट जानवर पड़ा हुआ था निकालने की कोशिश की तो नहीं निकला फिर श्री कृष्ण ने आकर हाथ से छू दिया और वो एक दिव्य पुरुष के रूप में बन गया वो तो मनु के पुत्र राजा नृग थे श्री कृष्ण ने सबके सामने पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी दुर्गति तुम्हारी क्यों हुई उन्होंने बताया वैसे तो दान की बात उसमें बताई है कि बहुत बड़ा दान उन्होंने किया था लेकिन भगवान का आश्रय नहीं था जिसके मन में भगवान का आश्रय नहीं है उसका बड़ा बड़ा किया हुआ जो धर्म है वो भी सफल नहीं होता है वो चाहे जितनी समाज सेवा करे जितना दान करे जितना लोगों लोकोपकार करे लेकिन उसका अभिमान बढ़ जाता है कि मैंने ये किया ये किया ये किया और जब भगवान का सहारा होता है तब अभिमान नहीं होने पाता है निर्ग ने अपना चरित्र सुनाया वाल्मीकि रामायण में निर्ग की कथा है वहां तो ये बताया है कि उन्होंने एक महीने तक दो ब्राह्मणों को जो उनके दरवाजे पर पड़े थे उनको न्याय करके नहीं दिया कि ये वस्तु किसकी है ये गाय किसकी है तो न्याय जब राजा ठीक समय से नहीं देता है तब उसकी दुर्गति हो जाती है वाल्मीकि रामायण में तो कथा ऐसी है लेकिन यहां तो महाराज दान का अभिमान हो गया था नारायण मरने के बाद जब नृग गए जमपुरी में तो जमराज ने पूछा कि पहले तुम अपने पाप का फल भोगोगे कि दुख का अब उन्होंने कहा पहले पाप का फल भोगेंगे इसी से कुएं में वो गिरगिट होके पड़े थे गिरगिट का स्वभाव है महाराज वो अपना सिर हिलाता रहता है इधर भी सिर हिलाता है उधर भी सिर हिलाता है ये भी हाँ वो भी हाँ जल्दी न्याय न करने के कारण वो गिरगिट गए सो so, उन्होंने जब अपनी बात बताई तो वो तो श्रीकृष्ण को नमस्कार करके स्वर्ग में चले गए लेकिन श्री कृष्ण ने सब जदुवंशी राजकुमारों को इकट्ठा किया और बोले कि देखो भाई न्याय में विलम्ब नहीं करना चाहिए और ब्राह्मण की जो संपदा है वो अपने घर में नहीं आनी चाहिए क्योंकि वो कभी पचती नहीं है जो धर्म का अंश है वो धर्म को देव देना चाहिए आदमी हलाहल विष को पचा सकता है लेकिन साधु ब्राह्मण की संपदा जो है उसको पचा नहीं सकता है ऐसा उपदेश उन्होंने अपने परिवार वालों को किया इधर नारायण बलराम जी जो हैं वो मिथिला से लौट के तो आ गए थे एक कथा बीच में ये भी है कि एक दिन नारद जी आए अब उनके मन में ये शंका हुई कि, कि किसी के घर में दो पत्नी हो तब भी उस पुरुष को बहुत कष्ट होता है और इधर श्री कृष्ण के इतनी पत्नी इतने पुत्र ये गृहस्थी का निर्वाह कैसे करते है सो महाराज द्वारका में आए अब जिस घर में नारद जी जाए वहीं श्री कृष्ण उठ के खड़े हो जाएं और सत्कार करें अर्घ दे दें और पूछे महाराज आप कब पधारे हैं और नारायण कहीं संध्या बंदन कर रहे हैं तो कहीं अग्निहोत्र कर रहे हैं कहीं पूजा कर रहे हैं कहीं बच्चों को खिलाए रहे हैं कहीं संधि विग्रह की चर्चा हो रही है कहीं रूठी हुई पत्नी को मना रहे हैं. ये भी एक काम है वो नारायण ये भी एक काम है सो जिस घर में जाए हर घर में श्री कृष्ण नया काम करते हुए मिले और दंडौत करके पूजा मिल करें और पूछे महाराज आप का पद कब पधारे और आपकी क्या सेवा करें ये देख करके नारद जी तो मगन हो गए श्री कृष्ण की लीला करके कि असल में ये भगवान ही कर सकते हैं जितने आदमी हैं उनकी जितनी मनोवृत्ति है और जितने घर हैं सब में भगवान के द्वारा एक लीला सम्पन्न हो रही है अंत में तो नारद जी मुग्ध मुग्ध चकित चकित हो करके और श्री कृष्ण की वंदना करके मौत चले गए उधार बलराम जी जो है महाराज मिथिला से लौटने के बाद अब उनका मन लगे नहीं द्वारका में सो so, uh, uh, uh, वो ब्रज में चले गए और जब ब्रज में चले गए तो संकर्षण उनका नाम है माने देखो वासुदेव की चर्चा हुई प्रद्युम्न की अनिरुद्ध की और संकर्षण ये चौथी शक्ति है भगवान की जो सबका संकर्षण करते हैं तो उनकी कथा आई बीच में अब वो महाराज ब्रज में गए तो उनके मंडल की गोपियां थी उनके साथ वे रास विलास करते और श्री कृष्ण की चर्चा भी लोगों के साथ करते अब नंद बाबा जसोदा मैया ग्वाल वाल ये तो श्री कृष्ण के ही एक रूप है आने से बड़े प्रसन्न हुए एक दिन महाराज वो मतवा हो गए थे रात के समय सो जमुना जी को आज्ञा दी कि तुम आओ अब जमुना जी नहीं आई नहीं आई तो उठाया हल उन्होंने और जो जमुना जी को आकृष्ट किया सो हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई का आप तो संकर्षण महाशक्ति है नारायण ना आपके सामने मैं क्या हूँ जरा संकीर्तन करना बल हाँ, हाँ, बाल जी सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीता राम सीता राम सीता राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीता राम सीता राम Na bisham, na bisham, na bisham, na bisham, na bisham, na bisham, na bisham, na bisham, sitaram, sitaram, sitaram, sitaram, sitaram, sitaram. हाँ नारायण जमुना जी हाथ जोड़ करके बलराम जी के सामने खड़े हुई और वहाँ नारायण बहुत दिनों तक बिहार करते रहे ब्रज में वहाँ गोपियों के दो मंडल थे एक बलराम जी से प्रेम करने वाले और एक श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले नारायण और बलराम जी का आना तो एक प्रकार से श्री कृष्ण का ही आना है ब्रज वासियों को बहुत आनंद दिया बलराम जी ने इधर क्या हुआ कि जब बलराम जी चले गए ब्रज में तो एक करुष का राजा था उसको खुशामदी लोगों ने ये समझाया कि तुम तो साक्षात भगवान हो और तुम ही वास्तव में वासुदेव हो तो उसने महाराज लकड़ी का तो गरुड़ बनवा लिया और उसमें मशीन जोड़ ली और दो हाथ और जाली जाली बनवा लिए और शंख चक्र गदा धारण कर लिया दम्भ की मूर्ति था वह और उसने द्वारका में संदेश भेज दिया कि असली श्री कृष्ण वासुदेव तो मैं ही हूँ सो so, तुम अपने शंख चक्र गा पद्म सब छोड़ दो फेंक दो सबको और मेरी शरण में आओ अथवा युद्ध दो अब श्री कृष्ण ने बड़ी हंसी के बाद फिर उसको बताया कह दिया उसके दूत से कि ये जो शंख चक्र गदा पद्म है से चक्र और गदा ये दोनों मैं फेंकूंगा तो सही पर उसके ऊपर ही फेंकूंगा सो नारायण अब तो चढ़ाई हुई महाराज और बड़ा भारी युद्ध हुआ युद्ध में कई माया कई छल नारायण हुए मिथ्या वसुदेव बनाए और उनको मारने पीटने का किया और देवकी को बड़ा दुख दिया बलराम ने सब नारायण बलराम तो चले गए थे ब्रज में काशी नरेश जो था काशी का राजा उसने उसकी पौंडरक की सहायता की वो मिथ्या वासुदेव दम्भ उसको समझो युद्ध so, में उसको तो भगवान ने मारे दिया और जो काशी का राजा था उसके सिर को भी काट करके उसके महल दरवाजे पर फेंक दिया नारायण अब वहाँ से तो ये लोग जो विजयी होके लौट आए उधर जो काशी के राजा का बेटा था सुदक्षिण उसने एक अभिचार यज्ञ किया जो शत्रु को मारने वाला हुए सो एक कृपया राक्षसी उत्पन्न हुई और वो द्वारका में गई और वहां जब उपद्रव करने लगी जलाने लगी तो भगवान ने चक्र को भेज दिया उसने कृपया को तो नष्ट किया आ करके उस समय जो काशी थी महाराज उसको काशी करवट नाम की एक जगह काशी में वो काशी भस्म हो गई और तो शंकर जी की कृपा से फिर दूसरी काशी बनी अब ये जो बलराम जी है ये लौटे आए द्वारका में और वहां से एक बार शाम जो है उसने दुर्योधन की पुत्री का अपहरण कर लिया अब वहाँ कर्ण भीष्म और जो बड़े बड़े द्रोण अश्वत्थामा आदि वीर थे उन्होंने घेर करके और लक्ष उसको शाम को पकड़ लिया दुर्योधन की पुत्री का नाम था लक्ष्मणा और उसको जेल में डाल दिया अब ये समाचार जब द्वारका में पहुंचा तब द्वारका के लोगों ने कहा कि चलो ये कौरव पांडवों पर चढ़ाई करी जाए और उनको युद्ध में हराया जाए सो बलराम जी दुर्योधन के बड़े पक्षपाती उन्होंने उद्धव जी को साथ लिया और बोले कि देखो यदि समझाने बुझाने से काम चल जाए तो लड़ाई मोल नहीं लेना चाहिए किसी के किस साथ कल भी महाराज यदि समझाने बुझाने देने लेने से काम चल जाए तो कर लेना चाहिए आजकल मामला मुकदमा लड़ाई ये महाराज आदमी को लटका देता है उसमें सफलता नहीं मिलती है जहाँ तक हो सके समझा बुझा के ही काम लेना चाहिए सो बलराम जी की बात सब लोग मान गए अब ये बलराम जी जा करके वहाँ बगीचे में रुक गए और खबर भेजी कि बलराम जी आए हैं सो वहाँ के बड़े बड़े लोग इनके स्वागत सत्कार के लिए आए बलराम जी ने, ने कह दिया की महाराज गुरुसेन ने आप लोगों के लिए आदेश दिया है कि आप लोगों ने बड़ा अन्याय किया उस बालक के साथ और साथ छे छ महारथियों ने मिल करके एक बिचारे सामने को पकड़ लिया सो इसी में शांति है समझौता है कि आप उसको उसकी बहू के साथ आदर के साथ वापस कर दीजिए नहीं तो अच्छा नहीं होगा अब तो कौरव लोग जो है वो चिड़ गए तब तो बोले कि देखो अब तो जूता ही जो है वो सिर पर चढ़ना चाहता है हमने तो इन लोगों को छत्र चमर दिया और राजा बनाया अब ये हम लोगों को आदेश देने वाले हैं है वो नाराज हो गए महाराज अब नाराज हो गए तो बलराम जी को आया क्रोध और पहले तो बहुत डांटा फटकारा और फिर हल लगा के गंगा जी में जो महाराज खींचा सो हस्तिनापुर तो नाव की तरह बगमगाने लगा और अब उलट के गिरा अब उलट के गिरा सो सब के सब कौरव लोग और लक्ष्मणा और शाम को आगे करके और श्रृंगार करके सजा सजा के आए और बलराम जी के चरणों में प्रणाम किया इस प्रकार बलराम जी लक्ष्मण और शाम को लेकर द्वारका में आ गए एक महाराज दुगुद नाम का बनर था और राम की सेना का था उसने गलती करी थी सो तो लक्ष्मण जी ने उसको वहां से निकाल दिया था क्या गलती करी थी उसने लंका में जा करके विभीषण के राज्य में स्त्रियों के साथ छेड़छाड़ की थी है, सो, है, उसको निकाल दिया था अब वो लक्ष्मण जी से माने बलदाम जी से क्योंकि लक्ष्मण और बलदाम तो एक कहीं है बड़ी दुश्मनी रखता था सो एक बार रइयो तक पर्वत पर, पर जाकर के बलदाम जी जरा खान पान करके और मौज कर रहे थे सो उसी बीच में वो आया उपद्रव करने लगा और उपद्रव करते करने पर द्विव माने संशय होता है वो द्वे दिवे असौ दिविधा जिसके ज्ञान की दो धारा होए इस किनारे जाए कि उस किनारे कन किनारे जाए उभय कूट्यवगा वृत्ति का नाम द्विगुण होता है और युवाचार्य बलराम जी ने अपने हल और मुसल से उसको मार दिया और द्वारका में चले आए और एक